मुस्कुराते रहो यदि मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपके खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष मुंबई माया नगरी से पधारे हैं सतीश रामा नायक जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे अनेक व्यक्ति हैं विशेष व्यवस्थाओं को एडमिन में उनका रोल है और एज ए पी भी वो अपने इस संस्थान को देखते हैं क्योंकि जब भी बोलना होता है तो सिर्फ सतीश रामा जी बोलते हैं क्योंकि कई बार बोलना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है जब पब्लिक के सामने या किसी इंटरव्यू को हम दे रहे हैं लोकल न्यूज़ चैनल है या बड़ा न्यूज़ चैनल है जब भी हम लोग बोलते हैं तो लोगों को एक प्रॉपर मैसेज कन्वे होता है अगर हम किसी को भी बोलने देंगे मैसेज कन्वे नहीं हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है और इतना बड़ा संस्थान अगर हम रन कर रहे हैं तो संस्थान की छवि भी गड़बड़ हो जाती है ये एक व्यवस्था है कि जहाँ पर हम आद, न, उन लोगों को माइक के साथ जुड़े और उन लोगों को पब्लिक परफॉर्मेंस के साथ जुड़े जहाँ पर उनकी समझ अच्छी हो और एडमिन को उन्होंने अच्छा समझा हो तो सतीश रामानायक सर भी ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सेवा देते हैं तो बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका सतीश सर कैसे हैं आप मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपको यहाँ देखकर आपकी बातें सुनने का और आनंद आ रहा है तो एक जिज्ञासा है कि किस तरह से हम जो है आपके अनुभव को लोगों तक पहुँचाए मेरा अनुभव ऐसा है कि पहले मैं परिचय देता हूँ जी बम्बई में मुंबई में पिताजी का जो व्यवसाय है रेस्टोरेंट का वो चला रहा हूँ लेकिन मुझे ये सोशल में ज्यादा इंटरेस्ट होने की, की वजह से uh -huh -huh. मैं दो जगह जुड़ा हूँ उससे सब ज्यादा समय मिलता नहीं uh -huh. एक है जीएसपी सेवा मंडल uh -huh. जो हमारा गणेश बंबई में बहुत बड़ा मु गणेश उत्सव है एक लाल बार लाल राजा और एक जीएसबी का uh -huh. ये जी गणपति के बारे में ऐसा है की पांच दिन का गणपति होता है दिन में बीस लोग खाना खाते है अच्छा। और करीबन उधर पांच दिन में पांच लाख आदमी लोग आके जाते है चार लाख आके जाते हैं। उसके ऊपर गहना जो सोने का है वो सिक्सटी एट टू सेवनटी सत्तर किलो का गहना है साढ़े तीन सौ किलो चांदी है चौदह फुट का हमारा गणपति है तो कुल उसका आज के दायरे में आज का रेट तो सवा सौ पर किल हो गया ये भी गिने का तो पैतालीस करोड़ रुपया होता है लेकिन हम लोग उधर इस सब गणपति के सामने रख के वो गणपति का बीमा जो हम लोग बोलते हैं ना उत्सव का वो करा लेते हैं हाँ। चार सौ पचहत्तर करोड़ रूपये का बीमा किया अब ये सब बताने का वजह क्या है वो छोटा सा पांच दिन का कार्यक्रम हम लोग को करीबन अढ़ाई से तीन महीना लगता है और ये तो समिट है जी इसमें मैं बहुत बारकाई से देखता हूँ आज आके बजे 24 घंटा नहीं हो गया तो मेरी नजर उधर ही घूम रहा है कैसे ये काम हो रहा है सात बजे बोल दिया तो सात में पांच मिनट के लिए उधर हम लोग खड़े हो गए तो सात बजे चलोग बरबर सात बजे चलो होता है सब चीज टाइम पे होने के लिए कितना आदमी का सहयोग होता है कितना आदमी का रिहर्सल कितना आदमी का प्रैक्टिस वो मुझे उसका अनुभव होता है होने की वजह से क्या है इनके पीछे जो आदमी खड़े हैं, वो तो, तो मुझे दिखता है ये दीदी दी, ये सब नाम है लेकिन वो बोला जाता है ना बिल्कुल बिल्कुल करम, वो उनके पीछे उनका प्रेरणा देके इन लोग खुद मोटिवेटेड है ऐसा नहीं है हमारे इधर भी हम बोलते हैं सब लोग हमारे साढ़े तीन चार हजार वॉलेंटियर है दो बड़ी स्पेड एवरी बड़ी स्पीड बाई गॉड बाई इनविजल हैंड ये सब हमारा उधर सब है ऐसा ही इनका दायित्व है सबके पास अपना अपना फोकस है <laughs> काम किया हो गया आगे का काम इस साइकिल की जैसा जो चलते है ना उसमें प्रभावित हो जी, जी, जी। नहीं, अभी इतना बड़ा अरेंजमेंट करना उनकी रहने की व्यवस्था उसमें ना चूक होना उनके लिए गाड़ी भेजना उनका व्यवस्था करना टाइम पे हुँ। सब करना है ना टाइम पे सब हो जाए बात ही नहीं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बिल्कुल दूसरा मैं है ना एक स्कूल में ट्रस्टी हूँ ये स्कूल भी हमारा 110 सौ दस साल जुना है अरे मेरा उम्र नहीं इतना लेकिन मैं उस स्कूल का <laughs> स्टूडेंट था और बाद में मुझे भी लेके गया तुम्हारे आज मेरे स्कूल के पास अट्ठावन स्कूल है अच्छा और कह 25 तीस हजार बच्चे उधर भी डिसिप्लिन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रह्म कुमारी के आप आपका दूसरा एक सवाल होता है जी कि आपको ब्रह्म कुमारी से आप जुड़े कैसे बिल्कुल बिल्कुल हमारे इतना सत्रह कैंपस है आ, सब बाजू में इनका सेंटर होता है मुंबई में, में जो बड़ा नरोत्तम निवास बिल्कुल बिल्कुल उनके दीदी लोग आते रहते हैं हमारे मिसेज इधर आके गई इम्प्रेस हो गयी मुझे टाइम ही नहीं मैं घूमते ही रहता हूँ <laughs> कर्नाटका में था अभी बंबई में चार दिन फिर अभी इधर इसके बाद लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका भी मैं स... क्या है? उनका ब्रह्म भोजन हो होता है बिल्कुल बिल्कुल <laughs> उनका कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है। मुझे वालू भाई संतोष दीदी दो साल राखी बनवाए हाँ। हाँ। एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में ये सोसाइटी है हमारा सोसायटी है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी सोसायटी उसमें ये जो भक्तजन आएंगे ना वो ऑटोमेटिक पवित्र हो जाते हैं सही बात हमको और कोई यज्ञ करने, करने की जरूरत नहीं, नहीं।, नहीं। पवित्र जो दीज जो आते हैं ना तो उनका इधर का कुछ भी बोलो सब पुण्य तो नहीं लेके जाएगा हाँ, जब से जोड़ा थोड़ा गिर जाएगा वही हमको पेट भर जाता है हमारे संस्था को उसी की वजह से बहुत अवॉर्ड मिलता है नाम मिलता है स्वच्छ भारत गवर्नमेंट का भी हमको अवार्ड मिला है इस सब ये इनके वजह से बिल्कुल बिल्कुल सतीश सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि ब्रह्मा कुमारी से आपको जुड़कर बड़ा अच्छा लगता है और इनके आने से ही आपका कैंपस जो है पवित्र हो जाता है ये शुभ भावना आपकी है बहुत ही सुंदर भावना है निश्चित तौर पे एक योगी जन या जो प्रयोग करते हैं योग का और सात्विकता तो अपने जीवन में अपनाते हैं और वेशनों से दूर रहते हैं ऐसे पवित्र संतों का दर्शन भी अपने आप में बहुत पुण्य हमें देता है तो आपकी बहुत ही सुंदर भावना है जैसे आपने सोचा कि यहाँ पर जो है इतने सारे लोग आ जाते हैं तो इनके पीछे कैसे काम होता है तो ये हम लोग जैसे आपको बुलाया है तो ऐसे जिन लोगों को हम बुलाते हैं उन सेंटर से कनेक्टेड लोग रहते हैं आप मुंबई के सेंटर से कनेक्टेड हुए तो आप अगर दो लोग आए होंगे तो आपके साथ एक गाइड भी भेजा होगा दीदी ने और फिर एक और सस्पेंस है गाइड के साथ दो सेवादारी आपको भेजे जाएंगे वो आपको नहीं मालूम है नहीं। <laughs> तो वो सेवादारी आपके प्रोग्राम अगर आज जैसे दस तारीख से 13 तारीख तक है तो सेवादारी पहले से वो सेंटर से दो लोग सात तारीख पाँच तारीख को ही आ जाते हैं तो वो लोग दा नीव का काम करते हैं पहले आके सारी तैयारी उनको सेवा मिल जाती है वो सारा कमांड संभाल देते हैं और प्लस यहाँ हम लोग जो डिपार्टमेंट है जैसे अभी रेडियो है हमारा तो मैं यहाँ से तीन कैबिन है तो चार लोग दिखेंगे आपको लेकिन यहाँ चार लोग अभी दिख रहे हैं जो परमानेंट है लेकिन जो सेवादार है वो दस दिन पहले ही आ गए और वो आपको फील्ड में दिखेंगे <laughs> तो बैकग्राउंड वो, वो मुझे इसका अनुभव क्यों है साढ़े पाँच छह बजे जाता हूँ और एक पाँच दिन का गणपति है सात दिन रहते हम लोग एक वो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। हम लोग में क्या है भगवान के बाहर जाने का मूर्ति है ना जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ हम लोग केवल और क्या बोलते हैं पुरुष जा सकते पुरुष भी जाएंगे ना तो शर्ट बने छोड़ के तो ये सब पहनने की वजह से हम लोग हम लोग जो लुंगी बोलते, लो बोलते हैं कर्नाटक में मुंडू मुंडू और ये ऐसा पंचा लेके खेले पे जाते हैं वॉलंटियर लोग काम करने बोलते हैं तीन हजार चार हजार आदमी लोग बोलेगा तो खाना खिलाने खिलाने अपना बड़ी स्पीड ये जो भावना है जो कल रात को हम लोग कितने बजे आए बारह बजे आये बारह बजे तो वॉल्टियर उसके साथ एक गाड़ी वो तो लोग हमको चेज़ करते हैं इधर तो आ, आ के, बैग उठाने को नहीं देता है हम बोले हमको तो पैसा <laughs> जितने छोटा बैग उनके हाथ में ले दिया हम लोग मैं और मेरा भाई उठा के रूम में हमारे साथ में आके ये रूम है उधर एक पेंट लिया रात को एक बजे तक ये सब करने को इनको क्या मिलता है जो समाधान मिलता है है दिन में हाँ। किसका सेवा किया है। कोई तो भी देखता है ना ऊपर बिल्कुल बिल्कुल है वो ही उनका समाधान <laughs> तो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल uh, सतीश सर आप बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं तो इसमें आप क्या ध्यान रखते हैं जो आपका जो ट्रस्टी हाँ ट्रस्टी है तो कैसे मतलब ऐसा है इलेक्शन नहीं है जो ट्रस्ट इलेक्शन हाँ, हाँ. नहीं होने के वजह से वो परमानेंट टिल पोस्ट वो पोस्टाइम ट्रस्टी अच्छा अच्छा करोड़ों हमारे हाँ, हाँ, हाँ. कैंपस है जी जी, जी. रूपया आज भी हमारे बैंक बैलेंस ऐसा सौ दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ बहुत, है बहुत है। है, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट का ट्रस्ट का ट्रस्टी है हमारे हिसाब से हम लोग हम लोग कुछ मानदंड नहीं लेते हमारे प्रेसिडेंट साहब इतना जोना संस्था होने की वजह से बिल्कुल वी आर ऑल ऑनररी पास्ट स्टूडेंट्स ये जो पास्ट स्टूडेंट का लगा हुआ आप है ना आपने देखो इधर सब सबके बीके लगाते हैं बिल्कुल बिल्कुल अभी हम लोग आई ए एस बोल देंगे <laughs> अमेरिका में लाखों आदमी है हजारों आदमी इधर फिल्म इंडस्ट्री में सबको जुड़वाना करना इनको स्टेज देना ये सब हमारा काम है सतीश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे आपका बहुत ही सुंदर ट्रस्ट है और आप उसमें अपनी एज ए ट्रस्टी आप है तो वो एक जो सेवा भाव है वो अपने आप आता है ट्रस्टी को जी आपका खुद का कुछ भी नहीं है आप संस्था का है और संस्था के माध्यम से जो भी नीड है वो पूरा करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव है जो हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है और संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए लोक सेवा के लिए और स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे आपको सुनते सुनते एक बात याद आ गया जैसे आपने ट्रस्टी कहा परमात्मा कहते हैं इस पूरे संसार में आप जो है मेहमान हैं आपका इधर कोई परमानेंट नहीं है तो अगर आप मेहमान समझेंगे तो जीवन बेहतर बनेगा भेतर। और अगर आप सोचेंगे मैं मेरा तो फिर आपका जीवन मुश्किल में आ जाएगा <laughs> इसमें थोड़ा सा हम भी स्वामी जी के प्रवचन में जाते हैं जी जी हम लोग जी एच बी कम्युनिटी ना हाँ। लोग ब्राह्मण हमको एक, एक स्वामी हाँ। स्वामी जी ने कहा कि तुमको माँ बाप चुनने में च्वाइस नहीं स्वामी जी चुनने में च्वाइस नहीं धर्म चुनने में चॉइस नहीं है लेकिन ये सब चॉइस ने भगवान ने दिया है न तो इसमें जो कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको स्वामी जी के हिसाब से अगर आपको कुछ जवाबदारी दे दी है मानो कि अभी आपने एक बात छा मेहमान समझो मेहमान समझो शेक्सपियर बोल के गया वर्ल्ड इज़ एन थिएटर एंड यू बरबर है उन्होंने बोला तो हमारा हिस्सा नहीं हम लोग क्या बोलते है कि हमको इसी के लिए भेजा <laughs> है समाधान क्या कर रहे हमको इसी के लिए भेजा है अभी मेरे मैं होटल एसोसिएशन में था हमारे ये नहीं हमारे पिताजी ने उड़पी होटल जो चला हम लोग यही है लेकिन हमारे पीछू आके आगे गए उनको जो समाधान है और आप मानेंगे नहीं कितना आदमी लोग के पास से हमको दुआ है। बिल्कुल, अन्नदाता सुखी बहुत अन्नदाता वो मुझे मजा आता है <laughs> नहीं पिता नहीं नहीं है जो नहीं खाना चाहिए अभी आपने पहले स्टार्टिंग में बोला हाँ। जब भी मैं वक्ता हूँ उसको बोलते हैं पर्सन स्पोक्स पर्सन को हम लोग क्यों किसी को नहीं देता बोलना क्या चाहिए ज्यादा क्या नहीं बोलना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है शर्मा है ना आप तो नहीं बोलना चाहिए जी वर्ल्ड गलत तो कुछ बोला नहीं गलत तो कुछ नहीं लेकिन उसका भावना हाँ। के बाद में हो जाता है क्या नहीं बोलना चाहिए वो, वो इम्पोर्टेंट है जी जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई वार्तालाप और मैं चाहूँगा जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं देश विदेश में उन सभी के लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे संदेश इसमें ये ब्रह्म कुमारी ना जी जी। तो मेरा ऐसा है कि मराठी में तुकाराम महाराज बनके जी जी उन्होंने एक श्लोक लिखा था वो श्लोक मेरा आखिरी शब्द रहेंगे संगति ने हो तो पंगति चाला Hmm. संगति हो तो पंगति का लाभ अगर आप एक पंगत में बैठते हैं ना तो जो जिसका पंगत में आप बैठते हैं उसका आपका लाभ होता है hmm. तो जो आप स्पिरिचुअल आदमी के साथ अभी ये सब स्वयं सेवक है ना इधर आपके जो सेवा आ, से. इसमें क्या होता है कि आपको हमारे स्वामी जी ने बोला है देना सीखो देना सीखने से क्या होता है मालूम भाई आपको लोग निकल जाता है मेरा है मेरा है ना चाहता है अगर देना ही है मेरा एक भाई गुजर गया लाखों रूपये का प्रॉपर्टी हम तीन भाई में किसी को नहीं मंगते में गुजर गया हम लोग स्वामी जी को बोला कि उसका इंश्योरेंस का नहीं मांगता है उसका बीवी उसका बच्चे सब गुजर गया फ्लैट है बोला ट्रस्ट बनाओ चलो डॉक्टर से ना तो ये बनाओ तो हमको अगर नहीं मांगते है तो हम लोग का भावना आता है जो हमारे पीछे हमारे जो शिष्य ऐसे भैया होते हैं वॉलंटियर वो देखते है ऐसा एक दस आदमी हो जाएगा ना समाज ऑटोमेटिक ऊपर आएगा ये सब इधर भी ब्रह्म कुमारी में जो महिला देखा निस्वार्थ सेवा से ऊपर जो लीडर्स है ना उसकी वजह से ये जुड़ते जा रहे हैं <laughs> और वही इधर क्राउड बढ़ता है कि बाबा हम लोग भी ऐसा सेवा करेगा एक दिन उधर जाएगा उनको क्या मिलता है मिलता। साल के की दीदी है ना आ, उनका जीवन कैसा है जी, प्रेरणा देता है कि हम ऐसा करेगा तो और भी पब्लिक सेवा करेगा तो वो तो मेरा आखिरी ये ऐसा है संगति ने हो तो संगति सा अनुभव अस जीते तो कुछ आज की आप अपने बाजू में गलत आदमी के साथ नहीं रहना बिल्कुल बिल, बिल, तो तो अच्छा और कुछ, कुछ तो कर साथ में रहना और कुछ बढ़ते रहना चलिए बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका सतीश जी और कोई गीत संगीत आपकी रुचि वाला कोई वजन है तो एक लाइन बताइए उसका कौन सा हम तो मराठी मुंबई वाले हैं कोई भी कोई भी आपका माना पसंद मुंबई में ऐसा देखिए सब इसमें गाना है ना जो आपका अभी जो चलता है अभी हम भजन में कैसे रहता है प्रया रूप का भजन लेता है फिर गौड़न देता है बाद में भी लेता है हुँ. वो अभी कभी ये बज रहा है मुझे मालूम नहीं अगर उधर एक चलता रहेगा और मेरा नहीं ना इसके ना बाद ही लगेगा ना इंटरव्यू के बाद बाद में और उसका ट्रेंड नहीं चुकना है जो में चलिए सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर जो है अनुभव आपने साझा किया बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं आपके लिए और मित्रों आज हमने सतीश रामा नायक जी को सुना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से वो अपना काम करते हैं और एक ट्रस्टी बन अपने पूरे संस्थान को संभालते हैं तो ये बहुत ही सुचारू रूप से काम करने का तरीका है कि आप ट्रस्टी बने रहें मेहमान बने रहें आप अपने आप को जो है निमित्त समझें है ना माध्यम समझें करण करावन हार ऊपर वाला आपको करा रहे आपके द्वारा ये समझेंगे तो आप तो फ्लोलेस बनते जाएंगे आप सुचारू रूप से उन चीज़ों को कर पाएंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी को फिर एक बार ढेर सारी खुशियाँ सतीश जी को आप सभी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनाए हैं रीड मधन वन सुनते रहो <laughs> मुस्क्रा तेरा तेरा मानंद पाने का यही आधार है को करता पावन और शीतल है गिल गुलजार है तेरा प्यार तो गंगा जल है मन को करता पावन और शीतल है मन को करता